संस्मरण गांधी जी के सत्य का पथ डर में पाप की परछाई होती है भय या से परिपूर्ण होने पर व्यक्ति सत्य से कोसों दूर और असत्य के करीब आ जाता है जिससे वो भ्रमित होकर पाप कर बैठता है हमें अपने मन में किसी प्रकार के रहस्य की बात रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन में गंदगी नहीं अपितु पवित्र विचार रखने चाहिए गंदगी ऐसी व्यक्ति रोगी बन जाता है इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि सत्य के पथ पर चला जाए अहमदाबाद में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जा चुके थे उनमें से एक प्रस्ताव मिस्टर डे की राजनीतिक हत्या के संबंध में था और दूसरा अदालतों के बहिष्कार के सम्बन्ध में था उस समय देशबंधु तथा मोतीलाल नेहरू ने एक नए दल की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था स्वराज्य पार्टी उनका दल उन प्रस्तावों के विरोध था पहले प्रस्ताव पर हार होने पर देश दास और मोतीलाल नेहरू अपने साथियों सहित बैठक से उठकर चले गए उस बैठक में गांधीजी बच्चों की भांति रोए इससे बड़ा मार्मिक दृश्य उत्पन्न हो गया जिसका प्रभाव सायकालीन प्रार्थना के वातावरण पर भी पड़ा मंच पर कई नेता गांधी के पास बैठे थे उनमें मोतीलाल नेहरू भी थे जिनके चेहरे पर पश्चाताप की भावना स्पष्ट दृष्टि हो रही थी उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें कोई मानसिक आघात लगा है और वे उसकी व्यथा को सहन करने में असमर्थ हैं। उसे बचने के लिए उन्होंने सिगरेट निकालकर कर सुलगाई और लम्बे कश लेने लगे उस समय गीता का पाठ चल रहा था गांधी जी ने उनकी ओर देखकर आंखें बंद कर ली प्रार्थना समाप्त होने पर गांधी जी ने कहा आज मेरा मन पाप का बासा हो गया है मोतीलाल मेरे सगे भाई के समान है मैंने इनसे कभी कोई पर्दा नहीं किया मैं इनसे सब कुछ कह सकता हूँ अपने मन का रहस्य भी बता सकता हूँ फिर भी अभी इन्होंने जो अपनी सिगरेट सुलगरेट पीने से रोकता और कहता कि में सिगरेट नहीं पी जा सकती मैं अपने मन, को दबा कर बैठ गया। मन तो पाप को हजम नहीं कर सकता फिर प्रार्थना में मन लगना कैसे संभव होता यदि मेरा मन साफ होता तो मैं इनको सिगरेट बुझाने के लिए अवश्य कहता परंतु मेरे मन में आज खोट आ गया मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मोतीलाल मुझसे नाराज हैं। मुझे डर लगा कि कहीं वो प्रार्थना छोड़कर ही न चले जाएं। ये मैं भली भांधी जानता हूँ कि मोतीलाल मुझसे प्यार करते हैं फिर डर कैसा डर तो पाप की परछाई को कहते हैं गांधीजी की बातें सुनकर मोतीलाल के मुंह से कुछ न निकला बिना सिगरेट बुझाए उसे दूर फेंक वे रूमाल से आंसू पहुँचते हुए फूट फूट रोने लगे गांधी जी की संस्में सी जी वीडियो की प्रस्तुति